श्री रामकृष्ण वचना परिच्छेद एक सौ सैतीस सोलह अप्रैल अठारह सौ छियासी संसार में ईश्वर लाभ किस प्रकार होता है गिरीश के जलपान के लिए मिठाई आई है फागु की दुकान की गर्म कचौड़ियां, पूड़ियाँ और दूसरी मिठाइयां। फागु की दुकान नगर में है श्री रामकृष्ण ने अपने सामने वह सब सामान रख कर प्रसाद कर दिया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 गिलास से थोड़ा सा पानी हाथ में लेकर देख रहे हैं कि पानी ठंडा है या नहीं उन्होंने देखा उन्होंने देखा पानी अधिक ठंडा नहीं है अंत में यह सोचकर कि दूसरा अच्छा पानी यहाँ मिल ही मिल नहीं सकता श्री रामकृष्ण ने इच्छा न होते हुए भी गिरीश को वही पानी पीने के लिए दिया